नियंता होना चाहिए नियामक कैसे तो आ सकता है ईश्वर में यदि वो शुक्ल कृष्ण आदि सकल कर्मों से असंग है जो असंग है वो उदासीन होगा जो उदासीन होगा वो नियामक कैसे हो सकता है तब कहा बंद मोक्ष की व्यवस्था की अन्यथा अनुभव के, के वजह से जीवों का बंद और मोक्ष की अन्यथा अनुभव की वजह से उदासीन ईश्वर में भी नियामकत्व मान असंग पुरुष में भी नियामकत्व हम मान ऐसा प्रमाण क्या है फिर भीषासना पर्वत इत्यादि को प्रमाण दिया था और अब कहता है यदि ऐसा है ईश्वर ही असंग है क्या वास्तव में जीव जो पुरुष हो भी असंग ही तो है फिर जीव को इसी का नियामक मान लो ये भी असंग तब कहते कि बात सही है यह भी असंगत तो है स्वरूपतः स्वरूपतः जीव भी असंग है लेकिन लेकिन कह दिया ना गड़बड़ किंतु <laughs> परंतु कैसे शब्द है ऐसा पूर्व व्याख्या सर्वम संयम हो जाता है अंग्रेज में इफ बट ऐसा बोलते वो सब जा गया तो समझे पीछे के कहा सारा बेकार हो जाता है यहां पर हुई लेकिन क्या हुआ है इस जीव के अंदर असंगत्व तो आदि का होते हुए भी क्लेश आदि तो नहीं होना चाहिए था इन क्लेश आदि भी अनुभव में आ रहा है क्योंकि विवेक अग्रह हो गया है विवेक का अग्रह क्यों है यहाँ इसमें जीव में और विश्व में विवेक का ग्रह नहीं है ये अंतर है यदि दोनों ही असंग है दोनों ही पुरुष है चेतन है शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले हैं लेकिन ईश्वर में विवेक है और विवेक का मतलब विवेक ग्रह का मतलब प्रकृति और पुरुष भिन्नता का निश्चयात्मिका अनुभूति है लेकिन जीवों में वो नहीं है प्रकृति और पुरुषी की तादात्म अध्यास हो रखता है विवेक का अग्रह प्रतक्तु का अज्ञान है जिसके वजह से बंधन मोक्ष का अनुभव करता है टीका नीवा भी असंघित तो रही ही चाहिए। भी असंखचित नाते ईश्वर से अपरामृ है परंतु तो ईश्वर और जीव में अंतर क्या रह, रह गया क्या फिर गया इत्याश जीवाद क्ले ते बुद्धिया पूर्वक्तम स्मार स्वतः क्लेशादि रही इसमें कोई संशय नहीं है योगियों को भी लेकिन क्या करें बुद्धिया का अग्रह भी हुआ नहीं है उस विवेक का आग्रह के कारण से क्लेशादि रस्ती इस जीव में क्लेशादि है जिस दिन दिखाई दें और निश्चय अनुभव करोगा सर्वस्मृति पूर्वक यह दृढ़ हो जाए यह बुद्धि भी मेरा दृश्य है मन भी मेरा दृश्य है अहंकार भी दृश्य है इन सब का मैं साक्षी हूं तो आप अपने आप को अहंकार से अलग जब देखोगे तो अहंकार के वजह तो दुखी है ना क्योंकि अहम रूपिक कार में बैठ के चलते हो अब अहंकार हो जाता है ना इसी वजह से हम दुखी होते हैं कि अहम रूपिक कार को त्याग दो अहंकार को छोड़ो अहंकार को कैसे क्यों अहंकार मुड़ात्मा गर्दा है, मेरे मन में थे कर्तृत्व आया ही है अहंकार के वजह से वैसे बुद्धि तो बहुत सीधी सादी भोली भाली है लेकिन अहंकार पाठ पढ़ा के बिगाड़ दिया बुद्धि ने अहंगार से अहंकार ने बुद्धि से कहा भाई देख बुद्धि तुम मेरे जैसे मैं, जैसे कहू वैसे तेरे को चलना तुम अपने मन नहीं चलना क्यों तुम बहुत सीधी साधी भोली भाजी तुमको ठग देंगे लोग जब मैं तुम्हारा पति के समान अहंकार बोलता है बुद्धि को। मेरे आदेश के अनुसार चलेगा तेरा कल्याण होगा तो ते क्या आदेश है आदेश है तुम अज्ञान में सदय बने रहो तुम मूर्खा बने रहना मूढ़ बने रहना अहंकारो धीमरू दे सप्तम माँ प्रबोधया अज्ञान सोया पड़ा है इसको जगाओ मत बुद्ध ने पूछा जगाने से तुम्हारा क्या बिगड़ेगा भाई मैं करूं और पुरुष का बोध करा दूं दूं खड़ा कर दूं। तो क्या होएगा होगा प्रबुद्धेद आनंद यदि अपने आनंद स्वरूप में जग जाएगा सबसे पहले तू खतरे में पड़ गई न न तुम बाल में मैं ना हम नई जगत जान के पहले होता है ना हम, बाद में तुम होता है, नही डराने के लिए पूछ ना हम बोलता है क्योंकि कार्य पहला के कारण पहला ज्ञान करोगे तो नहीं जब ना लय प्रक्रिया क्या है तेद तो बांग मनेसी, बाद लय प्रक्रिया में सर क्या होता है वाणी आदि को इंद्रियों को मन में मन को अहंकार में अहंकार को बुद्धि में नहीं तो पहला कौन बेटा लेकिन वो क्या बोल रहा है अहंगार उल्टा नहीं बोल रहा है बोलते है पहला तू नहीं रह जाएगी न तुम विवेक ज्ञान करने वाली खुद ही नष्ट हो जाएगी बाद में मैं नष्ट ये उल्टा क्रम बोल रहा है, लेकिन लय क्रम के अनुसार क्या है उत्पत्ति क्रम में प्रकृति मैंने अब्यक्त अभ्यक्त से महात्म बुद्धि बुद्धि के बाद अहंकार उत्पत्ति क्रम में लय क्रम में होता है पहले अहंकार का नाम बाल है बुद्धि का नाम लेकिन जान के उल्टा कर डराना है ना उसने उसको इसे कहते नहीं रह जाएगी इसे तो मत कर तू अपनी बनी रहो तू बनी रहेगी तो मैं ही बना रहूंगा कारण बना रहूंगा, बना रहेगा ना मैं बने रहूंगा तो अज्ञान के ऊपर अपना राज चलते रहेगा इस अज्ञान पर तो इसीलिए ये जो आग्रह की वजह से जीव में वास्तव क्लेश कर्म है स्वरूप क्लेश कर्म आदि कुछ भी नहीं सर्वतः असंग है सुख दुखान सुख दुखादि रहते है सुदुकाना आनंद स्वरूप है विवेकाग्रहत क्लेश प्रागुदीर सियात पूर्व में कथित क्लेश कर्म जो है सारी चीजें उसके अविद्या का क्लेश कर्म आशय ही परामृष्ट हो जाता है जीवा नप्यसंग क्लेशाजन नहीं अथा जीव भी वास्तव असंग होने के नाते उनमें क्या है अथापि क्लेशादी क्या क्लेशाद ना अथापि मेरे फिर भी तथा तो क्या हुआ विवेक विवेक का आग्रह की वजह से क्लेश करा वस्तु इस जीवन में होता है ऐसा हमारा कथन है तार्किक असंग से नियामक असहमान लेकिन तार्किक लोग कोई असंग वस्तु को नियामक मानना उन्हें सहन नहीं होता जो असंग है निर्विकल्प है और उसमें नियामन, नियमन नियमन रूप में विकल्प नियमन नियम क्या विकल्प है और जो निर्विकल्प रूप में रहने वाला है वो विकल्प कैसे करेगा इसलिए तार्किक लोगों को ये बात हजम नहीं होता है जो योगियों ने कहा ना वासंग वो असंघ होता हो भी नियामक हो सकता है इस बात को तार्किक लोग बिल्कुल सहन नहीं करते कि उन्होंने इसलिए क्या कहा जीव से विलक्षण एक दूसरा जीव से ईश्वर नहीं उसमें ईश्वर में जैसे जीव बंधन वाला है वो ईश्वर भी लगभग उसी प्रकार का है, थोड़ा ज्ञान में हाई ग्रेड है, ज्ञान वगैरह उसके पास ज्यादा है ज्ञान वगैरह क्या ज्यादा है ज्ञान कैसा है उसके पास नित्य ज्ञान है नित्य इच्छा है नित्य प्रयत्न जीव ईश्वर अनित्य ज्ञान अनित्छा अनित्य प्रयत्न वाला जीव है नित्य ज्ञान नित्य इच्छा नित्य प्रयत्न वाला ईश्वर है यह व्यवस्था इसमें वो दोष नहीं रहेगा असंग होकर नियामक कैसे हो सकता है ये बात खत्म हो गई वासंग नहीं है इन गुणों का संग है वो नित्य ज्ञान नित्य इच्छा नित्य प्रयत्न तीन गुणों का संग है इसलिए असंघ पुरुषत्व तार्किकों के माध्यम है नहीं सदास है तीन नित्य गुणों का संबंधी है ईश्वर कित में तार्किक तार का नियाम से नियामक असहमानी जानना ज्ञाद निपेण सुस्वीकार करते निज्ञान प्रयत्चा गुण से मन वे असंग निव अयुक्त असंगत्व आयुक्त है ऐसे कौन कहते हैं तो आर्थिक लोग कहते हैं आते अतव वो क्या मानते हैं फिर नित्य ज्ञान नित्य प्रयत्न नित्य इच्छा रोपी तीन गुणों से विशिष्ट समवाय सम्बन्धा अवच्छिन्न आत्मा को परमात्मा साथ से ईश्वर शब्द से वो कहते हैं अब उसमें सगुण होने के नाते नियंत्रित तो आ जाए सगुण साकार होगा ना परमात्मा तीन गुणों वाला है तीन गुण गण से यहाँ सतम गुण नहीं लेना यहाँ तीन गुण गौण है नित्य ज्ञान नित्य इच्छा नित्य प्रयत्न तीन गुणों वाला ईश्वर है अद सगुण ईश्वर है सगुण ईश्वर नियामक मान्य कोई आपत्ति नहीं नियम में भी सगुण है निया, नियामक भी सगुण है वो बिल्कुल सही हो गया नित्य न्छादि गुण से त्या कतम जीवादक्षण्य इच्छादि गुणों वाला उस ईश्वर जीव से विलक्षण कैसा हो गया गुणाना थी, थी। जो गुण उसमें है वो नित्य है वो नित्य इसमें विलक्षण हो गया और जीव में रहने वाला गुण जो गुण ज्ञान इच्छा प्रयत् वह अनित्य होने गणाते विलक्षण का असान सिद्ध हो जाएगा कुंभ विशेषत्व अप्यस्य न चान्य था सत्य काम इत्यादि श्रुतिर्जगौेषत्व यह भी आत्म विशेष होने में पुरुष विशेष होने पर भी गुणों के द्वारा ही इसमें है। आत्मा है। आत्मा का सामान्य ज्ञान आत्मा सामान्य नित्य ज्ञाधिक अनित्य ज्ञाधिक जीव अरे नित्य ज्ञा के वजह से आत्मा में ईश्वर है नित्य ज्ञान आदि की वजह से आत्मा में जीव द्वारा है अस्य चान्यता गुणों के वजह से है अन्य कोई कारण नहीं और नित्य इच्छा नित्य प्रयत्न वाले जैसे मालूम कैसे हुआ आपको हनुमान से कहते हनुमान तो कर लूंगा जीव की विलक्षणता को लाने के लिए श्रुति भी कहती है सत्य संकल्प सत्य काम सत्य संकल्प का मतलब क्या नित्य प्रयत्न वाला उसका प्रयत्न कभी विफल होता नहीं सत्य काम मने नित्य इच्छा वाला श्रुति ही जगो गुणा नित्य के ते प्रमाण लेकिन समझ गया है नित्य ज्ञान और के पास हो तो या तो सृष्टि होते ही रहेगा उसकी नित्य इच्छा है इच्छा का विषय क्या है सृष्टि तो नित्य सृष्टि होती रहेगी नित्य प्रयत्न है और तीनों का विषय एक होना जरूरी है एक का तो समस्या खड़ा हो जाएगा खुद ईश्वर को ईश्वर का ज्ञान उत्पत्ति तो विषय को इच्छा सृष्टि विषय हो प्रयत्त प्रलय विषय को तो ईश्वर खुद गड़बड़ाएगा क्या करो समझ में आएगी ईश्वर तो इच्छा का विषय दूसरा बना हुआ है प्रयत्न का विषय प्रलय इच्छा का विषय स्थिति है है और ज्ञान इच्छा संगत किसका सृष्टि का विरोध हो जाएगा नहीं हो जाएगा इसे ज्ञान नित्य इच्छा नित्य प्रयत्न का विषय एक होगा उत्पत्ति विषय ज्ञान पूर्विका उत्पत्ति विषय की इच्छा पूर्वक उत्पत्ति विषय प्रयत्न होता है तो सृष्टि आरंभ होती है स्थिति विषय का ज्ञान पूर्वक स्थिति विषय की इच्छा होगी और स्थिति विषय का प्रयत्न होगा तो स्थिति संसार का चलते रहेगा और जिस क्षण प्रलय विषय ज्ञान हो जाए तत्व प्रलय विषय इच्छा होगी तो उत्तर क्षण में प्रलय विषय प्रयत्न होकर प्रलय हो जाएगा तथा ज्ञान इच्छा प्रयत्न तीनों नित्य होने पर उनका विषय भी समान होना जरूरी है नहीं तो ईश्वर की ईश्वर गड़बड़ा जाएगा तो खुद ही निश्चय नहीं कर पाएगा क्या करूँगा भी भिकल, भी भिकल इसका है, तो सोचता इसमें चले जाऊं तो ज्यादा ठीक है या नहीं? इच्छा उसकी हो रही है बच्चों में विशेष आजकल के जमाने के बारहवीं क्लास पास हो बच्चे के साथ बड़ा समस्या है बारहवीं पास हो जाता है वो तो परसेंटेज देखता है अठहत्तर अस्सी 80, 80, 80, तो सोचता है किस किस का सब्जेक्ट में आया वो सब्जेक्ट के अनुसार सोचता है कि हमको टेक्निकल में जाना पड़ेगा इच्छा तो था डॉक्टर बनने का अब क्या करूँ मार्क्स बता रहा है तू तो, तो भाई मैथमेटिक्स वगैरह में ठीक है, है तुम्हारा फिजिक्स ठीक नहीं है तो केमिस्ट्री बायोलॉजी गड़बड़ है तो मैं मेडिकल में जा नहीं सकता बोल रहे मार्क्सशीट ज्ञान हो रहा है कि तू इंजीनियर बन सकता मार्कशीट के अनुसार क्या ज्ञान हो रहा है तो इंजीनियर बन सकता डॉक्टर बन नहीं सकता इच्छा हो रही है मैं इंजीनियर बनू डॉक्टर क्या करूँ तो वो ऐसा करते हैं दोनों में एप्लीकेशन डाल इंजीनियर का भी अप्लीकेशन डाल दो मेडिकल का भी दो। दोनों की परीक्षा लिख दो बाग्य पर छोड़ो जिसमें पास हो गया उसमें चले जाएंगे दोनों फेल हो गया तो भगवान भी मर चुके <laughs> समस्या होती कि नहीं होते आजकल बच्चों के बहुत बारी कई लोग मेरे पास आते कुंडे ले लेकर महाराज देखो किस लाइन में इसको भेजना ठीक है नहीं आते देखो तो हमें कहना पड़ता है, ए, इसका ये है इसका इसका इस लाइन में जाएगा तो बिगड़ जाएगा इस इसका विषय के लिए अनुकूल इस विषय में डालो बताना पड़ता है ना माँ जैसा वगैरह दो सब देख डाग करके तय करना पड़ता है किस दिशा में इसको भेजना बहुत मुश्किल होता एक बच्चा दसवीं में फेल हो गया बारहवीं में फेल हो गया और बाद में इतना क्या बोलते हैं प्राइवेट से परीक्षा हैं ना बाद में सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बोलते हैं ना वो सब पास हो गया अब उसे माँ बाप सब सोच रहे क्या करें क्या करें क्या करें तो दो बार ऑलरेडी को खा चुका है अब कहा भेजे और वो लड़का बीए बीएससी बी काम पढ़ने तो क्या को क्या कहते क्या करो सभी लगे झाड़ू भी मारने का नौकरी नहीं मिलता है वो कर तो मेरे पास है मैं देखा सारे कुंडली कुंडली गिर कर गा देखो बैसे राहुल गड़बड़ थी इसलिए बार बार फेल हुआ राहु का टाइम निकल गया अब कोई दिक्कत इस गुरु महा जैसे आ गया है या अपने आप से खुल गई है तुम्हें इंजीनियरिंग के लाइन में डाल दिया तो डाल दिया वो कर रहा बढ़िया हो रहा अब नहीं तो माँ क्या सोच रहे थे दोबार फेल हो चुका है तो बेकार है इसकी बुद्धि थी लो बैटरी की है रिकॉर्डिंग होगा नहीं इसमें कुछ इंजीनियरिंग का तो समस्या ही हो जाता है इसलिए ज्योतिष भी कई जगह बहुत अच्छा काम करता नहीं तो माँ बाप क्या सोचते बेचारे को बच्चे को बिल्कुल दबा देते और कहीं कुछ और मेरी पढ़ाई में डाल देते जिंदगी बेकार हो जाती ज्योतिष ने उसकी जिंदगी बना दिया वे अच्छा सही ज्योतिष डूबा जाएगा तो नहीं तो हो भी गया और डूबा डूबे को लोटे को और डुबा के छोड़ कर और रहने एक और पत्थर डाल दो तो उसमें और डूब जाए बहुत जो ज्योतिष ऐसे वो इतना टाइम खराब है ना आगे भी खराब ही है लोटे में पत्थर डालने वाले ज्योतिष लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए कहते कि देखो यदि नित्य ज्ञान आदिमत विषय ज्ञान इच्छा प्रतिन समान होता है तो ठीक है लेकिन समान होने के बाद विषय बदलेगा कैसे यदि मान लो सृष्टि का आरंभ करने का ज्ञान ईश्वर के दिमाग में तद विषय की इच्छा हुई और तद अनुरूप प्रयत्न कर दिया और सृष्टि आरंभ कर दिया लेकिन नित्य चलते ही रहेगा क्योंकि ज्ञान तो बदलेगा विषय सृष्टि से स्थिति स्थिति से प्रलय विषय बदलेगा कैसे विषय तब में बदलेगा जब ज्ञान हो जैसे हम लोगों का विषय बदलता है घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान घट ज्ञान केवल चलता रहेगा क्या जिंदगी भर ऐसा तो होता नहीं कि हम नित्य ज्ञानवान नहीं है नित्य ज्ञानवान होगा उसे ज्ञान एक आकार होगी वो एक आकार निरंतर चलेगा दूसरा आकार आ ही नहीं सकेगा दूसरा उसे ग्रहण नहीं कर सकता है ईश्वर की ईश्वर खत्म तो हो होगा बेचारा सृष्टि करेगा वो स्थिति और प्रलय करने का दम ईश्वर में नहीं है फिर तो सृष्टि का आरम्भ करने वाले ईश्वर अलग मानना पड़ेगा स्थिति को संभालने वाले ईश्वर अलग होगा प्रलय करने वाले ईश्वर अलग होगा तीन ईश्वर माननी पड़ेगी न्यायिकों के सिद्धांत भी ठीक नहीं दावा ज्ञान सदा भवेत् गर्भशो तो लिंगदेहे न संयुक्त इसलिए हमारे मत में हिरण्य गर्भ परमात्मा है हिरण्य गर्भ ईश्वर है लिंग शरीर का अभिमानी हिरण्य गर्भ व्यक्ति है वही हमारे मत में ईश्वर और इसमें नित्य ज्ञान का झंझट नहीं कोई झंझट नहीं वो कोई सौ एक निकृष्ट जीव है उत्कृष्ट उत्कृष्ट जीव निकृष्ट पर जीव अपना अनुशासन चलाता ही मैनेजर वगैरह गया है, बुद्धिशा का खेल है और जितने हजारों नौकर काम कर रहे हैं और बैठे बैठे कलम चलाकर किसी तंगा घटा देते किसी तंगा बढ़ा देते हैं पटपटान काम करते रहते बैठे बैठे सोचते थे कि एक एक का आठ गुना है सरकार में आदमी काम करने वाला जो प्रोडक्शन संबंधी कार्य जो होता है एक आदमी कर रहा है माल को बनाने वाला तो उस पर सात लोग बने हुए हैं कोई सुपरवाइजर है कोई सब इंस्पेक्टर है कोई इंस्पेक्टर है कोई कुछ कुछ मैनेजर फैक्ट्री मैनेजर वर्क मैनेजर दुनिया मैनेजरों की लाइन लगा रखी है फिर जीएम आएंगे फिर डायरेक्टर आएंगे एक आदमी कमाके जो लाभ निकाल आठ आदमी तंखा ही जो कमा रहा है उसका न्यूनतम तंखा जो ऊपर कुर्सी बैठ केवल हस्ताक्षर कर रहा है उसकी अधिकतम तंखा है किसी विचित्र कारण क्या है बुद्धि का तो बुद्धि के आधार पर वो क्या करता है माल को बेचता है ना तो बीचे जितने हैं बाकी सब माल को बेचने वाले हैं तैयार करके है। बना रहा है वो है ईश्वर की बुद्धि का कीमत है ज्यादा जाती शरीर का कीमत रही है शरीर की शारीरिक परिश्रम कीमत आज भी न्यूनतम विश्वभर में बौद्धिक परिश्रम कीमत सर्वोत्तम वही ईश्वर का ईश्वर भी क्या है बौद्धिक प्रश्न कर रहा है और शरीर से कुछ होता ही नहीं करते संकल्पाध्याय का पुराणों में ऐसा वर्णन करते हैं वो नारायण जो है कैसे कर रहा है सृष्टि का संचालन आग तो पूरा खोला भी नहीं है सृष्टि संभाल रहा है कैसे कहते हैं वो शेषनाग है ना शेषनाग उसके फणों के ऊपर ब्रह्मांड फणों के ऊपर ब्रह्मांड और उस फणों पर ब्रह्मांडों का प्रतिबिंब भगवान के चरण के पे पड़ा हुआ इसे पूरा खोलने की जरूरत नहीं लेटा है ना वो भाव का <laughs> तो रिमोट कंट्रोल है कहा ब्रह्मांड है सर के खोपड़ी के ऊपर और उसके प्रतिबिंब पड़ रहे हैं नाखून में और उसको देख करके संकल्प बात से नियंत्रण करो सारा ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है है? उठता ही नहीं की जरूरत ही तो संकल्प करता से अवतार हो जाता है संकल्प अंश अवतार उता, अवतार सब प्रकार के अवतारा का वर्णन आता है नाया क्या निशारा है ना अवतार भी अवतार भी माया महामाया ने महा शरीर धारण करके आया हुआ है और शरीर को तंग करने की भी क्षमता महामाया में है दस्त लगा खूनी बवा दस्त आता है ना कथान तभी उन्होंने सौंदर्य लहरी बनाई गाने लगे अरे मैं ये शरीर कुछ नहीं, नहीं। इस शरीर नहीं चल रहा है इस समय में खून बह रहा है चट्टी के मार्ग से आसक्त हो गया है कौन सा बड़ा आश्चर्य माँ तुम्हारी लीला में ये कोई बड़ी बात नहीं कि शरीर को तुम पंक्चर कर दिया तब तो मां सोचती है तू तो कैसे बात कहना क्यों गि तब कहते है अरे ये शरीर तो क्या शिव जी भी तुम शक्ति के बिना कुछ भी करने में शक्त नहीं हो सकते ये तो छोटा सा पार्थिव शरीर है ये अशक्त हो गया बीमारी कौन सी पड़ेगा इसे माया तो अपनी माया अपने पास रख हमें कोई फर्क पड़ता नहीं शिव तो शक्त्यायुक्त हो यदि भवती शक्त प्रभवित नखलु कुशला हरिहर वि आप्य आराधना करके हरिहर विरंची सब अपने प्राने लगे किया प्रसन्न हो गई तुमने मेरे स्वर को सच्चे ढंग से समझा स्वास्थ्य को ठीक को अहंकार हुआ दोबारा द्वारिका में अहंकार हुआ जब महाभारत हो गया सब हो गया था हो गया उसके बाद एक बार अर्जुन चला गया द्वारिका में कृष्ण विवास तो वहां पर थे तो कृष्ण के दरबार के बाहर आकर के जो है एक ब्राह्मण रोया चिल्लाया क्या तुम भगवान है मेरे बच्चे मर तेरे रहते तेरे इस नगर के अंतर्गत भगवान बोला भगवान अर्जुन को गुस्सा रोज मगर बोले हे ब्राह्मण चुप बात हमारे कृष्ण कैसे बोल रहे हो मैं हूं अभी नहीं बोलने क्या करेगा ब्राह्मण ने कहा कृष्ण नहीं कर सकता तू क्या करेगा अरे कृष्ण अरे वो कीलाधारी छोड़ उसको मैं कर दिखाता हूँ वो नहीं कर सकता है जो मेरे मेरे सामने अहंकार आ गए अच्छा तो ब्राह्मण ने का देख फिर अब मैं चलता हूं घर तू घर आ घर दिखाता हूं मैं अपने पैसे सम्मान करूंगा नौ महीने में, में बच्चा आना चाहिए मेरे बच्चा पीछे मर गया तेरे तो गर्दन काट दूंगा अर्जुनने का अच्छा कौन सी बड़ी बात है ये कौन सी बड़ी बात है मैं तेरे बच्चा का रक्षा करता हूँ चलो उसने जाकर भवन को झोंपड़ी झाँप दिखा पंडित ब्राह्मण बाण से उसने छोड़ा पूरे बाणों का जाल बनाया कहीं से हवा आ नहीं जाने की। और पृथ्वी को एक मार मारे दूसरे बांध पूरी ऑक्सीजन गैस अंदर जीवित कोई हानि नहीं खाना पीना की जरूरत नहीं ज्ञानी जर घुस जाम राज्य पहुंच जाए के द्वारा इसलिए कुछ भी जरूरत नहीं ऐसे गर्भ में अंदर रही नौ महीने के बाद बच्चा आ गया जन्म हो गया ब्राह्मण को खुशी हुई अर्जुन ने देखा कृष्ण कर सका, तो मैंने कर मैंने दिखाया <laughs> बच्चे का जन्म बड़ा हंगार अब दो-चार घंटे के बाद फिरो ब्राह्मण मुर्दा को लेकर आ बच्चा <laughs> अर्जुन कहा भाग भाग रहा रुक रुक जा जा तेरी जैसी भी तेजी देख क्या बिल्कुल चावा मंत्र संत्र, मारा कुछ नहीं मर ये यमराज जी लेटर आजाद तुरंत मैं नहीं जाऊंगा तेरे पास तेरे को जाना सारे यमपुरी को ध्वस्त कर दूंगा यमराज हाथ बढ़कर मारा अर्जुन आप इंद्रपुरी को हिला दिए थे यमपुरी गया <laughs> भैया तू जो कहो जो करूँगा क्या बात है ये बच्चा कहाँ है तुम्हारे दूतों ने ले गया है मर गया है बच्चा देखा हमारे दूतों ने नहीं देखा। हमारे यमपुरी में तो है नहीं इसका रहता तुम्हारा झूठ बोलते हो तो चलो मेरे साथ यमराज जी के साथ यमपुरी में गया सारा ढूंढा यमपुरी बच्चा देव का छुपाया होगा देवनगरी इंद्र नगरी में पहुंचा नहीं मिला सब जगह ढूंढ लिया पाताल से लेकर के नरक रौरव नरक से लेकर के सब तक सब लोग ब्रह्मा जी के पास फटकार ब्रह्मा जी बैठे बैठे क्या कर रहे हो उस बच्चे के हिसाब कता बताओ जिंदा की हमारा मुझे चिंता है त्रिका है यह मैंने जानता उसके प्राप्त कर्म ऐसा है हम क्या कर सकते हम नहीं कर सकते क्या कर लो? तो मैं क्या कर सकता तो नहीं जानते जाना तो था अन्य आदमी तो नहीं जानता मुझे तो क्या लड़ना बैठना जानता ही नहीं छोड़ो चल दिया कृष्ण तो के बहुत दुखी होकर के पहुंचा दरबार में <coughs> सर जो खड़ा है कृष्ण ने पूछा क्या बात है भाई क्यों दुखी हो चौदह लोग घूम गया वो बच्चा नहीं मिला तू तो, तो बोल रहा था जो कृष्ण नहीं कर सकता हूँ तो मैं कर दिखा दूंगा करो ना। गया कहा अहंकार हो तुम अर्जुन को पूछा कृष्ण भगवान बस मेरी इज्जत बचाओ जो आपकी इज्जत आपको धिक्कार रहा था वो इस चक्कर मैं अहंकार में आ गया अब मेरी इज्जत से पढ़कर आपकी भी इज्जत तो है इतना तो स्वामी जब उसमें लिखा है न आपका भी तो कुछ फर्ज है, तो अर्ज है, तो है। वह अर्जुन ने कहा मेरी अर्जी हो गया है अब आपका फर्ज अपनी तब कृष्ण उसको लेकर चलते हैं यहां से गर्भ संहिता में कथा शुरू होता है जब कृष्ण उसको लेकर चलते हैं चौदह लोग पार कर जाते हैं इस ब्रह्मांड करके चलते हैं, घोर अंधकार, पार कर उसे भी। ऐसा प्रकाश अर्जुन देख नहीं सकता छप दे और उससे तो पार कर दे के बाप, रहा है? तो गया प्रकाश गया तो महाराजा देखता है बड़ा सुंदर रम्य स्थान दिख रहा है तो फिर वही रथ उतार दिए कृष्ण दोनों पैदल चले तो बड़ा दिव्य भवन और सामने द्वारपाल खड़े थे कृष्ण ने कहा माता का दर्शन करने में कहा से वह मनवंतर जो द्वित ब्रह्मांड अंतर्गत जो वहश्वत मनवंतरीय ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में धापरु कृष्ण में जाओ कृष्ण को कृष्ण ने अर्जुन को लेकर साथ में अंदर गए जब अंदर गए तो एक देवी बैठी हुई है वही महाराधा महा माया जो कृष्ण के अवतार शरीर का भी कारण होता औो बैठी है तो कृष्ण को देखकर बोली ओहो oh, कहा से आयो वही वस्वीय ब्रह्मांड से आया नीचे भी। उसके में पत्थर से ब्रह्मांड है अरे तो कौन जाए है भाई इसमें कृष्ण भी देखता है ओ इधर इधर गाय से उधर उसके बगल कमल के बगल में वहां वो वही वश्व उस ब्रह्मांड से मैं आया हुआ क्यों आए हो जो काम सौंपा काम करके आया कैसे आ गया काम हो गया है, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, पूरा हुआ नहीं है बीच में आना पड़ गया बीच में आना पड़ा क्यों आया बीच में अर्जुन समझ आजा। जा अर्जुन माया को देख घबराया हुआ था सामने? तो अरे तो माया माया फटकार कृष्ण कृष्ण आप दैव शरीर वाले मानव शरीर वाले को साथ में कैसे ले आए हमारे दरबारों में हाथ जोड़ के कृष्ण कहते हैं माँ ये भी आपका ही ये भटक गया था इसने आपके शरण में लगाया अच्छा क्या है इसकी समस्या इस समस्या है अहंकार असाद हमसे भी अतिक्रमण करने की कोशिश की नतीजा एक अच्छा ऐसा बच्चा सृष्टि में हो गया वो बच्चा कहाँ है किसी को पता नहीं और उस बच्चे के साथ भाइयों का भी खबर नहीं वो पंडित दुखी और इसलिए हम लोग भी परेशान अरे इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान हो गए दो चुटकी बजाई ऑटो तो बच्चों वो भी उम्र के हिसाब से बड़े बडे परेशान कौन पाषण महामारोषित स्वगत बस जल्दी जल्दी निकल जाओ यहां से ऑटो में चल काम हो गए नीला पूरा करके आना दोबारा नहीं आना है आज इस दे करके भेज महामाया में अवतार शरीर भी कल्पित है भले वो चिन्हमय शरीर कहा जाता है सब कुछ कहा जाता है लेकिन वो भी कल्पित ही है वो भी महामाया के अधीन है स्व माया आपके अधीन भले हो पृष्ठात कृष्ण की अपनी माया अपने अधीन है इस जीव की अपनी अविद्या अपने अधीन नहीं है लेकिन कृष्ण की अपनी अविद्या अपने अधीन है इतना अंतर कृष्ण और आप में लेकिन कृष्ण का शरीर भी दूसरे के अधीन महामाया के अधीन वह लीला उसी समय पर समाप्त होगा उसी इलाका भी प्रावतन बना हुआ वो कैसे शरीर छूटना वो भी लिखा वो भी लीला शरीर भी चली जाती है महामाया तो में ऐसे गर्व संहिता में कथा है तो ईश्वरीय व्यवस्था में महामाया महामायादी ईश्वर भी ये दिखाना चाह रहे हैं ईश्वर भेद जम करते हैं ये दोनों ही माया कल्पित ही ये मैं दिखाना चाह रहा हूं शुद्ध ब्रह्म कभी ईश्वर भी नहीं होता जीव भी नहीं होता शुद्ध भ्रम का का महामाया है उसको पंच शीष में क्या बोला प्रकृति कृष्ण की गीता में प्रकृति पराग प्रकृति पराग प्रकृति सबसे उस प्रकृति में दो माया और अविद्या माया उपाधि है ईश्वर का अविद्या उपाधि है जीव अर्थ क्या हुआ ईश्वर और जीव इनके दोनों उपाधिया माया और अविद्या ये सब कहा से आया हुआ प्रकृति से उस प्रकृति को ही वहां कथा में महा माया हाँ? <laughs> तो कर्तृत्व आ गया कर्तव्य विफल हो गया और ईश्वर में अहंकार नहीं थी इसलिए वो महामाया तक पहुंच पाया समझ पाया और उस महामाया की कृपा पात्र होकर उसे भी जो वांछित पदार्थ प्राप्त कर लिया और सकल दुख से मुक्त हो गया स्वयं और दूसरे को मुक्त कर दिया सारी प्रक्रिया को वेदांत की प्रक्रिया को ही कथा के रूप में कह दिया जाए पूरे भागवत हो गर्भ संहिता हो सुख संहिता हो सब ऐसे से मिलेगा और सुहिता सर्वश्रेष्ठ हो, हो। आचार्य शंकर एक सौ आठ बार सुण करके तब भास भाषित इतनी गहन गंभीर सुख संहिता आठ अध्याय अत्यंत गहन और गंभीर है एक बार यदि सुकार से दिमाग भेट हो जाए तो समझ लीजिए कि वेदांत ऐसा सरल और सुंदर गहन परिभाषाओं को रख दिया रखा हाँ मैं वालों में छपाया ठीक ठीक अच्छा ये परंपरा से मालूम बताते हैं लोग कि वो 108 बार पारायण करके ही तब भाषिकार भी भाष्य लिखने के कलम लिखने के सामर्थ्यवान हुए ऐसा नहीं की वेदांत लिया गुरु गुरुमुख सब लिख दिया भाष्य शास्त्र पारायण भी बहुत चुकी निस्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्या, प्रवचनाभ्या मधीतव्य निज्ञा से सृष्टि सदा भविण्यगर्वीशो लिंगदेहन तो, संयुक्त वेदात मत में ईशर कौणे लिंगदेह तो संयुतः हिण्यगर्व ईश क्यों क्योंकि की किशोर क्यों कब क्यों नहीं मानते हो कि नित्य ज्ञान आदि मान मान लेने पर सृष्टि रहे सदा भवे सदा सृष्टि होती रहेगी ये समस्या है कोई तो प्रणय आदि की व्यवस्था नहीं दे पाओगे कि ज्ञान का विषय में परिवर्तन जैसे आएगा ज्ञान का यदि नित्य ज्ञान है तो विषय भी उसका एक ही होगा नित्य विषय बदल गया तभी तो अनित रही है विषय का परिवर्तन के वजह से जीवों के ज्ञान में अनित्यता है कभी घटक होना चाहिए ज्ञान रहेगा तो सृष्टि ही रहे तो होती रहेगी कभी स्थिति मन में आएगा नहीं विचार यह आपत्ति है अतएव नित्य ज्ञान वन ईश्वर सिद्धांत भी उचित नहीं किंतु हमें ऐसे ईश्वर लेना पड़ेगा जिसका संकल्प भले सत्य है जिसकी कामना भले सत्य है नित्य नहीं संकल्प सत्य होता है विथक संकल्प नहीं होता कामना सत्य होता है कि विथक कामना नहीं होती ज्ञान भी उसका सत्य होता है गमनागमन जीवों का सारा कर्म वगैरह सब कुछ सो रहता है लेकिन इनमें से कोई भी नित्य नहीं होता नित्य होना अलग चीज है सत्य नित्यतम नित्यत्म दोनों अंतर है नित्यतम क्या है, है सात्यतम है त्रिकाल अबाध्यत्म नित्यत्म है अलग चीज है तीनों कालो में जो अन्य अन्य स्वरूप आदि ज्ञान आदि के द्वारा जो बाधित तो ना हो वो सकती है और जो तीनों काल में स्थिर रहे उसी का नाम नित्य है और जो सत्य है, है वही रहे फिर मैंने जो रहेगा वही रहना चाहिए तो परिणाम नहीं होना चाहिए परिवर्तन नहीं आना चाहिए बदलना नहीं चाहिए वो ये नहीं जो सत्य है वो हमेशा एक स्वरूप रहता है होगी सत्य का भी स्वरूप एक है क्योंकि अब आबादी जब भी होगा परिणाम ही होगा जो आबाद भी होगा वो अपरिणाम होगा लेकिन नित्यता में अलग चीज है अपरिणाम का अलग है नी परिणाम स्व का होता है और नित्यता काल से युक्त कालोपाधिक विषय है नित्यता कालोपाधिक है और सत्यता वस्तु का स्वरूपोपाधिक है एक सत्य क्यों कह रहे उस वस्तु का स्वरूप बाधित नहीं हो रहा है और ऐसी वस्तु नित्य क्यों भूत में भी था वर्तमान में, में भी है भविष्य में भी रहेगा वो कालोपाध से संबद्ध होकर हो रहा है दोनों में अंतर हो से नित्य ज्ञान मानना अलग चीज है सत्य ज्ञान मानना अलग चीज है नित्य शिक्षा मानना अलग चीज है सत्य काम मानना अलग चीज है नित्य प्रत्य मानना अलग चीज है सत्य संकल्प मानना अलग नित्यत् और सत्यत तो में अंतर है श्रुति कहीं नित्य काम नित्य संकल्प नहीं बोला सत्य काम सत्य संकल्प सर्वज्ञ है यह सब क्यों शास्त्र इसीलिए कि नित्य ज्ञान का मतलब हुआ नित्य नित्य ज्ञान का मतलब एक विषय ज्ञान निरंतर अवस्थित ही एक विषय का ज्ञान का निरंतर वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में अवस्थित रहना जो तीनों कालों में अवस्थित रहते हैं बाधिक भी हो सकता है यानी तीनों काल में अवस्थित कौन है माया अविद्या होती कि नहीं होती होतीकाल अपाधित क्या नित्यित्व होता हुआ भी नहीं तो नहीं है सत्यत्व बहुत तो अंतर है सर्वोत्कृष्ट चीज है नित्य तो इसे उनका कहना है यहां श्रुति ने समझकर विशेषण रखा था सत्य संकल्प सत्य काम नित्य संकल्प नित्य काम पहा, नहीं पहा। कुछ नहीं पड़ता सत्य या नित्य लिख दो न लघु गुरु वर्णों में अंतर नहीं है क्योंकि देखिए स क्या में क्या है और नी में क्या है सा में भी अलघु है नी में भी लघु है और संयोग गुरु है न साक्या की भी गुरु संज्ञा नी के भी गुरु संज्ञा पदार्थों का गुरु गुरु गुरु है, से या का भी गुरु है, दोनों गुरु और से है। से का दोनों और संख्या में अंतर नहीं पड़ेगा श्लोक हो तो छंद भी बिगड़ेगा नहीं दोनों की गुरु संज्ञा है।, है या नहीं लेकिन अर्थ बिगड़ जाएगा इसे श्रुति सोच समझ करके भले ही छंद नहीं बिगड़ेगा नित्य शब्द रखने के बाद भले अक्षर की संख्या नहीं में नहीं बिगड़ेगा छंद भी नहीं बिगड़ रहा है स्वर भी नहीं बिगड़ेगा अक्षर भी नहीं बिगड़ेगा लेकिन बिगड़ा गया अर्थ इस शिव जी ने सत्य संकल्प सत्य काम कहता है नित्य संकल्प नित्य कामा, नित्य ध्यान भले नहीं आए को क्या कहा नित्य क्या प्रमाण सत्य संकल्प लिया क्योंकि उनके प्रमाण क्या सत्य संकल्प सर्वज्ञ को ले गया या तो नित्य शब्द है नहीं है उसका प्रमाण कैसे हो जाएगा क्योंकि उन्होंने नित्यत्म सत्योत्तम को पर्यावरण मान लिया वेदांति कहते हैं नहीं नहीं हमारे यहां काल भी एक कार्य है काल भी एक कार्य है और कालोपाधिक कालोपाधिक व्यवस्था है नित्यतमित्यत्म नित्यानिश्द कालाधीन व्यवस्था है और सत्यत्म स्वरूपाधीन व्यवस्था है दोनों में अंतर है नित्यत्व कार्यादिकला का दोनों अंतर्ग वेदांत समझता है अतएव नित्य ज्ञान मान ईश्वर के लिए सत्य ज्ञान सत्य संकल्प ईश्वर की प्रमाण नहीं बन सकता अतव तारक खत्म हो गया व्याप्ति नहीं बन सकती यद सत्यम तम यहम तत्सतम कोई जरूरी क्यों अविद्या आदि क्या है नित्य है लेकिन वो सत्य नहीं है व्याप्ति इसे नित्य सत्य व्याप्ति भी नहीं बन सकती तो पर्यावोचित हास्य हो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे मत ईश्वर कौन हैगर्व कैसा हिण्यगर्व लिंगदेहुत परमात्मा लिंग शरीर सहम्य विमेन हिण्यगर्वच्य मायोपाधि वाला जो परमात्मा था ईश्वर है उसी को लिंग शरीर का समी के अभिमान करने पर उसका नाम हिरण्य पड़ता है हिरण्य गर्भश्वर किम प्रमाण हिरण्य ईश्वर है इसे क्या प्रमाण अनेकों का अभिमान करने मात्र से ईश्वरत्व नहीं आएगा जैसे देखिए पहले जमाने में होता भी था कुछ हद नेता लोग क्या करते थे लाखों की संख्या में ट्रकों में बसों में गाड़ियों में भर भर के लाते थे भीड़ करके दिखाते थे इंदिरा देती थी इंदिरा गांधी हो इतने लाख मेरे समर्थक हैं इतना लाख वोट मेरे को मिलेगा पक्का समझ लेती थी होता भी था और बोलती थी सब उल्लू के पट्टे सीधे हो जाते थे मान लेती तो जो कहती थे वोट धड़ाधड़ कांग्रेस को देते थे अभिमान करती थी इतनी जनता का अभिमान करके बोलती थी इतनी जनता मेरे है समि का अभिमान कर लिया और उस पर शासन भी करती थी लेकिन आज के जमाने में माना जाएगा अभिमान करने मात्र से आ जाएगा पर आप अभिमान भले कर लीजिए लेकिन कोई आपका मानता नहीं तो हो है जितने भी आपके मानने वाले हैं यह मत सोचिएगा आपको वास्तव में ईश्वर मान रहे हैं या आपके अनुशासन को स्वीकार कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं ये सब दो दिन की खेल है तब कौन पलट जाए कोई भरोसा नहीं इसे प्रश्न उठाया उस हिरण्य में ईश्वरत्व तो ऐसे क्या प्रमाण है अभिमान करने मात्र से कोई ईश्वर नहीं होता अरबों का अभिमान है तो वे बंदूक का नीचे बैठा हुआ है इतना उठा के ले गया एक अरब पति है, आरब, आरब है। इनके अब खाख पति बड़े बड़े को किडनैप करके ले जाते हैं तो आदमी हो जाता है जब लौट गया किडनेपर मान लो उसको जिंदा छोड़ भी देते हैं जिम्मे तो तो कहानी नहीं करती कहा गया अरबो कहा गया तुम्हारे प्रसंगों का समय उसी दिन से उसका जिंदगी का काउंट शुरू हो जाता गिनती उल्टी गिनती जिंदगी का शुरू हो गया ऐसे बड़े बड़ों को देखा गया जिसको किडनैप गया उसका कुछ ही दिनों के बाद से मौत आ जाती रहा उतना अभिमान इतने लोगों पर अभिमान करो थे सब मेरे चेले हैं लाखों की संख्या सारे चेले कौन बचा कौन क्या करता है इसलिए अभिमान करने मात्र ईश्वरत पाएगा क्या यह शंका कि लोक में देखने को तो मिलता है हम भले अनेकों का कर अभिमान करते हैं फिर भी हमारे अंदर ईश्वरत्व नहीं होता इसलिए ईश्वर में भी शंका डाल दिया हिरणनगर में भी शंका डाल दिया हिरणनगर में दिया। नगर भले शरीरों का अभिमान कर लेवे तो भी क्या उसमें ईश्वरत्व है, है। उदगी ब्राह्मणे तस्तमति विस्तृत जीवत्म कर्माद्य भावत कद हमारे यहाँ ईश्वर भी जीव ही है याद रखना का बात। वेदांत में जो हिरण्यगर्भ ईश्वर है वो भी जीव ही है अंतर इतना है यहाँ काम कर्मादि दोष दूषित है और काम कर्मादि दोषों से अधूषित है इतना ही अंतर है इस जीव में उदगी ब्राह्मण में तस् महात्म अति विस्तृत उसके महात्म का अत्यंत विस्तार रूप वर्णन किया गया है इसलिए हिरणगर में ईश्वर है यह मानना पड़ेगा और यदि लिंग शरीर होने के नाते लिंग में लिंग शरीर सत्विंग जीवत्म की जीवत्व लास् बद्ध और बद्ध जीव तो नहीं होगा मुक्त जीव जीवन मुक्त जितने भी ऐसे बड़े बड़े हैं इंदिरा आदि क्या है जीवन मुक्त है प्रारब्ध कर्म की वजह से वो में में बैठे पिछले जन्मों उनके अपने जन्मता भी है ना जाना जी ने क्या होगा मैं जानता था इस ध्रुव को अध्रुवम की ओर प्राप्त नहीं किया जा सकता फिर भी मैंने कर्म का अनुष्ठान किया जानते हुए और समय जब तक उनकी अनुभूति होती उससे पहले उनके अगले जन्म की कर्म व्यवस्था हो गया था और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मलोक किसी स्कल्प नहीं पिछले कल्प कर्मवशा ब्रह्मलोक पहुंचे ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी उस कल्प का ब्रह्मा जी रिटायर्ड हो रहे थे तब सबको ब्रह्मोपदेश देते हैं वो अब जो ब्रह्मोदेव ब्रह्मोपदेश देने से पूर्व जन का प्रार तय हो गया हो ब्रह्मोपदेश के कारण जीवन मुक्त भले हो जाएंगे विधेयुक्त ब्रह्मा जी के साथ वो नहीं हो सकते उनके प्राण क्रम के अनुसार तय हो गया अगला जन्म उनका अगले कल्प में किसको यमराज होना है किसको इंद्र होना है किसको क्या पोस्ट में कितने समय तक काम करना है वो सब तय हो चुका है जिन जिन लोगों का वे लोग ब्रह्मा जी के साथ विधेयुक्त को प्राप्त नहीं होते वो अगले कल्प में जन्म लेते व्यवस्था किया चलो ब्रह्म सूत्र में आया विचार तीसरे का कहना है कि देखो भले वि शरीरयुक्त है और एक दृष्टि कौन से हम उसको समस्ती जीव कहेंगे समी जीव कहेंगे, लेकिन जीव कहने के बावजूद उसका बंधन नहीं रहेगा इसलिए नास्य कर्मादि अभाव कर्मादिंग का अभाव होने से यादश जीवत हमारे अंदर है तादश तो उसमें नहीं है हो। उस ईश्वर में इश, उस हिरण्य में समि का विमानी जो हिरण्य में जैसे ये भी एक शरीर भी क्या है अनेक अवय होंगे समी इसका विमान करने वाला आप में क्या है जीवत यथा ताल जीवत्व उसमें नहीं तो सकलिंग स्वर्ण का विमान करने के बावजूद भी क्यों कर्मादि अभावी तो कर्म नहीं।, नहीं।, नहीं जीव के पास क्या है स्व-कर्त्त-कर्म, वहां पर कृत कर्म नाम को चीजें उधप्राड़ कर्म रह गया केवल कर्मा नहीं अतु भी नहीं कुछ भी नहीं इसे कह सकते हैं, तो यमराज क्या है जीवन में इसलिए तो से काम ही कर पा रहे नहीं तो महा हत्यारा है सब मारने वाला यमराज ऐसे काम कैसे कर सकते हैं आप ही दस बार दस मच्छर को मार देते उसके बाद थोड़ा बुरा लगता है अरे बहुत मच्छर मार दिया क्या मच्छर मारना पड़ रहा है दस मच्छर मारते ही वैराग्य हो गया और यमराज और बोध जीवों को आज तक मार दिया उसको वैराग्य होने ऐसे कैसे हो सकता है जो जीवन मुक्त है नीरे उस स्थिति में वो सबको मारते भी वो नहीं मार रहे है फिर भी अपने ऊपर आरोप को पकड़ने के लिए शिव के पास भेज यमराज और महाराज सब तो मेरे को कहेंगे मर्डर रहे, महान <laughs> मेरे पर बड़ा आफत आएगा हत्यारा बोलेंगे लोग कहते चिंता मत करो मैं एक चीज को छोड़ देता हूँ उन्होंने जटा निकाली ज्वारा नाम का चीज को छोड़ दिया वो ज्वारा फैल गई अनेकों रोगों के रूप में आप लोग क्या कहते ये मारा क्यों यमराज जी ने मारा ऐसे कहता हार्ट अटैक हो गया कैंसर हो गया टीबी हो गया ए हो गया वो हो गया ऐसा मर गया वैसा मर गया कोई नहीं कहता तो आएगा जिन्हें मार के ले गया <laughs> <laughs> <laughs> so, सारे अपनी अपनी व्यवस्था लगाए मैंने भैया नहीं अब इस ईश्वर में तो नहीं आ सकता यार जो तो अपने बद्ध जीवता है आरस नहीं है इसका मुक्त जीव कहा जा सकता कहना भी है तो क्योंकि कर्मा का भाव होने से वास्तव में जीवत्व ही नहीं है ईश्वर में यह सब